धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति यमाचार्य नचिकेता को अनेकों आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं और मृत्यु से बचने के उपाय बताते हुए उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को अलग अलग प्रकार से उसके सामने प्रकट कर रहे हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए इसको बताते हुए कठोपनिषद की तृतीय वल्ली में आगे चौदहवा श्लोक आता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम कवयो वदी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये श्लोक में कहा गया कि उत्तिषत जाग्रत उठो और जागो अब क्योंकि उपनिषद एक रहस्यमयी भाषा का प्रयोग करते हैं और यहां भी यदि हम देखें तो व्यवहार में पहले आदमी जागता है और फिर उठता है ऐसा नहीं है कि उठ पहले गया है और जागा बाद में है वो तो फिर स्वप्नावस्था कहलाएगी कि स्वप्न में बहुत से व्यक्ति उठ करके चल देते हैं लेकिन अभी नींद नहीं टूटी है अचानक कहीं ठोकर लगी गिर पड़े चलते चलते तो नींद खुल जाती है अर्थात नियम के अनुसार पहले जागना होता है और फिर उठ करके चलना होता है लेकिन यहां कहा जा रहा है उत्तिष्ठता जागृत उठने को पहले बताया जा रहा है कि उठो और जागो तो यहाँ ऋषि कुछ और कहना चाह रहे हैं ये उस निद्रा की बात नहीं कर रहे जिस निद्रा में जाकर के हम रात्रि में सो जाते हैं यहाँ उस निद्रा की बात हो रही है कि जो जागते हुए भी हम सो रहे हैं या निशा सरभूता नाम तस्याम जागरती संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्य तो हे गीता में भी श्लोक आया हुआ है ये वो निशा है ये वो अंधकार है ये वो निद्रा है कि जिसमें हम सब सो रहे हैं तुरशि कहता है कि आप उठ तो गए हैं लेकिन उठ के अभी जागे नहीं हैं और वैसे भी कोई व्यक्ति यदि बहाना करने लगे जगा हुआ है और सोने का बहाना करने लगे तो आप उसको नहीं उठा सकते ऋषि कहता है कि आप उठ गए ठीक है लेकिन उठ करके अब आपको जागना है आपको सचेत होना है कि करना क्या है हम उठ तो गए हैं लेकिन अब कौन सा कार्य करें किस कार्य को करके हम आगे बढ़ सकते हैं और यदि आपको नहीं पता लग पा रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें उठने के बाद तो आगे कहा कि प्राप्य वरान निबोधत जो वर्णीय हैं जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं जो विद्वान पुरुष हैं उनको प्राप्त करके उनके पास जाकर निबोधत बोध प्राप्त करो ज्ञान प्राप्त करो उनसे पूछो वो बताएंगे आपको कि उठकर के आपको क्या करना है तो प्राप्त वरान निबोधता क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हो सकता है हमसे भूल हो रही हो हम ठीक प्रकार से न समझ पा रहे हों तो अपने उस कर्म की पुष्टि के लिए हमारे से जो अधिक विद्वान पुरुष हैं उनसे जाकर के हम ये पूछें कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और यूँ ही यदि हम चलते रहेंगे कर्म करते रहेंगे और श्रेष्ठ पुरुषों से जाकर के ज्ञान प्राप्त करके कर्म को नहीं करेंगे तो कर्म तो करते चले जाएंगे लेकिन हमारी दिशा बदली हुई होगी हमें जाना कहीं और है और जा किसी और, और रहे होंगे इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्राप्त वरान निबोधतः जो वर हैं वर कहते हैं वर्णीय श्रेष्ठ जो महापुरुष हैं जो स्वीकार्य हैं जिनके द्वारा दिए ज्ञान पर हमें अपने जीवन को चलाना है उनके पास जाकर उनको प्राप्त करके उनको प्राप्त करना आवश्यक है और निबोधता उनसे ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान के आधार पर हम जागें और अपनी बुद्धि को उनके बताए ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ें आगे कहा कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया क्षुरस्य धारा ये जो अध्यात्म का मार्ग है यह अध्यात्म का मार्ग ऐसा नहीं है जैसा कि संसार का मार्ग है पीछे भी ऐसे वर्णन आ चुके हैं कि जहां दो प्रकार के मार्ग बताए थे श्रेयो मार्ग और प्रेय मार्ग संसार का मार्ग प्रेय मार्ग है यह हमें प्रिय लगता है लेकिन प्रिय होते हुए इससे हमारा कल्याण भी हो ये आवश्यक नहीं है हर प्रिय लगने वाली वस्तु लाभकारी हो यह अनिवार्य नहीं है और अध्यात्म का मार्ग श्रेय मार्ग है ये कल्याण का मार्ग है यहां निश्चित कल्याण होना ही है लेकिन ये आवश्यक नहीं है ये प्रिय भी हो प्रारंभ में हमें अप्रिय लगता है बाद में तो ये भी प्रिय बन जाता है तो प्रारंभ की जो स्थिति है वहाँ कहा कि क्षुरस्य धारा ये क्षुरे की धार के समान है जो खुरा होता है छुरा तलवार कह लीजिए या कोई अन्य तीखी धार वाला कोई भी पदार्थ यंत्र कह लीजिए यह उसकी धार के समान है और क्षुरे की धार भी कैसी है क्षुर धारा निशिता वो शाण पर चढ़ाई हुई है उस पर धार पैने की हुई है लगाई हुई है बहुत तेज धार वाला छुरा है क्षुरा धारा अनिश्चिता बहुत कठिनाई से चलने योग्य है कठिनाई से प्राप्त होने योग्य है हमने साधारण रूप से किसी छुरे के धार पर तलवार की धार पर किसी को चलते नहीं देखा लेकिन हमने अनेकों ऐसे कलाकारों को नटों को सर्कस में देखा है कि जो रस्सी के ऊपर तार के ऊपर चलते हैं तो आपने देखा होगा आपने बहुतों आपनों से बहुतों ने देखा होगा कि जब वो चलते हैं उस रस्सी पर या तार पर तो जब एक पैर उनका जहां रखा हुआ है और पिछले पैर को जब आगे बढ़ाते हैं तो पिछले पैर को आगे बढ़ाते बढ़ा करके जहां रखते हैं वह पहले वाले पैर से बिल्कुल लगा करके रखते हैं ठीक उसके आगे रखते हैं जगह छोड़ के नहीं अर्थात पिछले पैर को उठाएंगे और उठा करके जहां अगला पैर रखा हुआ है उससे ठीक मिलाते हुए आगे आगे रखेंगे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां भी ऋषि कह रहे हैं कि हम जिस परिस्थिति में हैं जिस अवस्था में है जिस आश्रम में है हमें गृहस्थ से वानप्रस्थ में आना है तो पहले गृहस्थ में ही हम एक पैर ऊपर को उठाएं अभी गृहस्थ को छोड़ा नहीं है अर्थात अगला पैर अभी छोड़ा नहीं है और पिछले पैर को उठा लिया है गृहस्थ में रहते हुए ही क्योंकि हमारा अनेक पदार्थों से वस्तुओं से अपनी संपत्ति से परिवारिकनों से मोह हो गया है लगाव हो गया है राग उत्पन्न हो गया है तो वहीं रहते हुए पहले अपने राग को छोड़ करके देखें हम वहाँ रहते हुए पहले अभ्यास करें ऐसा नहीं कि एकदम लगन लगी और घर छोड़ के भाग लिए परिणाम क्या होगा फिर लौट करके वहीं पहुंचेंगे पहले अभ्यास करना होता है हम जिस स्थिति में हैं और जहाँ हमें जाना है जिस स्थिति को प्राप्त करना है उसकी भूमिका वहीं पहले ही बनाई जाती है तो पिछला पैर उठाने का वही तात्पर्य होता है कि हम थोड़ा सा अपने को ऊंचा उठाएं उसी अवस्था में रहते हुए और जब देखें हमारा अभ्यास कुछ परिपक्व हो रहा है और हमें लग रहा है कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं तब वह उठाया हुआ कदम आगे रखा जाएगा और ऐसे ही जब छुले की धार पर कोई चले हम वैसे भले ही न देख पाए हों किसी को लेकिन आप देखें कि जैसे मान लीजिए कोई चाकू है या कोई ब्लेड है और हम उस पर अपना उंगली हाथ रखते हैं थोड़ा सा दबा भी दें तो कटेगा नहीं लेकिन यदि हमने उस पर रख कर के और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया उसी पर रखे रखे तो कट जाएगा अगर यूं ही रखा हुआ है तो नहीं कटेगा और बहुत से कलाकार करते भी हैं ऐसा कीलों के ऊपर चलना अग्नि के ऊपर चलना किसी भी धार वाली वस्तु के ऊपर चलना तो उनकी एक विधि होती है उनका पैर सरकता नहीं है यथा स्थान जहां रखना है वहां रख लिया और दूसरा पैर उठा करके आगे रख लिया अगर सरका दिया जरा सा भी तो घायल हो जाएंगे इसी प्रकार से हमें सरकना नहीं है हमें पिछले पैर को उठाना है अपनी स्थिति को मजबूत करना है अपने को तैयार करना है आगे कदम बढ़ाने के लिए और उसके बाद आगे कदम बढ़ाया जाता है तो क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस तत्कवयो बदंती जो विद्वान पुरुष होते हैं वह इस मार्ग को दुर्ग दुर्ग किसे कहते हैं जो कठिनाई से प्राप्त होने योग्य है जैसे किलो को, किले को दुर्ग कहते हैं जो किला होता है फोर्ट उसको भी दुर्ग कहते हैं क्योंकि वह हर किसी के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है तो यह भी मार्ग कैसा है दुर्ग है लेकिन दुर्ग होते हुए भी जो विद्वान पुरुष हैं वह इसके विषय में पूरा समझाते हैं और इसीलिए पिछली पंक्ति में कहा था कि प्राप्य वरान निबोधता जो विद्वान पुरुष हैं उनके पास जाकर के समझो इसके लिए कि ये कैसा मार्ग है और किस प्रकार हम चल सकते हैं कहने को तो सांसारिक कार्यों को करने के लिए सांसारिक पदार्थों को भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जितना परिश्रम करता है जितना कष्ट उठाता है अपने जीवन में वास्तव में उतना कष्ट अध्यात्म के मार्ग में नहीं होता पंचतंत्र में कथाकार ने जानवरों की कहानियाँ बयान करते हुए उसी के मध्य एक संकेत दिया कि अर्थार्थी जीव लोकोयम यानी कष्टानी सेवते अर्थार्थी धन को चाहने वाला सांसारिक वस्तुओं को चाहने वाला यह जीव जीवलोको यह प्राणी यानी कष्टानी सेवते जितने कष्टों को सहन करता है अर्थार्थी जीवलोको यम यानी कष्टानी सेवते अपने जीवन में एक मजदूर को देख लीजिए आठ घंटा परिश्रम करके कुछ कमा पाता है और भी कोई आठ घंटे की ड्यूटी करने के लिए दूर भी जाना पड़ता है तो मार्ग में भी दो तीन घंटे लगाता है जाने में आने में और तब जाकर के वह कुछ राशि प्राप्त कर पाता है ऐसे ही अनेक संघर्ष करते हुए हम लोगों को देखेंगे तो जितना कष्ट हम संसार में सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सहन करते हैं तो कवि कहता है कि अर्थार्थी जीव लोग को कष्टानी सेवते शतांश नापी मोक्षार्थी ता मोक्षम आपनुयात यदि उसका सौवा हिस्सा भी जितना कष्ट संसार में हम सहते हैं उसका सौवा शतांश भाग भी यदि हम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सहन कर लें, तो ताेद मोक्षम आपनुयात हम मोक्ष सरलता से प्राप्त कर सकते हैं लोगों ने बह का रखा है कि यह बहुत कठिन मार्ग है यह कठिन लगता तो है प्रारंभ में लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना कि संसार का मार्ग कठिन है क्योंकि वहां तो अंधकार ही अंधकार है वहां कोई आशा नहीं है कि हम आनंद को शांति को प्राप्त कर पाएंगे और हमने बहुतों को देख भी लिया हमारे सामने इतिहास भरा हुआ है सिकंदर भी जब जाता है हाथ खोल करके जाता है वो कहता है देखो मैंने जितना भी यहाँ परिश्रम किया कमाया और आप देखो मेरे हाथ खुले हुए हैं मैं कुछ भी साथ लेकर के नहीं जा रहा और सारा जीवन संघर्ष करता है व्यक्ति अनेकों अधर्म करता है बहुत सारे कष्ट सहता है तो हम उसका थोड़ा सा भाग भी अगर सहन कर लें अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए तो बड़ी सरलता से इस मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं अर्थार्थी जीव लोग यम यानी कष्टानी सेवते शतांशे ना मोक्षार्थी मोक्षम ताक्ष लेकिन इतना सत्य है कि बिना परमात्मा को जाने हम उस मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए यमाचार्य अनेक माध्यमों से उस ईश्वर के विषय में लगातार वर्णन करते चले आ रहे हैं और अगला श्लोक भी उन्होंने ये ठीक है अध्यात्म के मार्ग पर चलना है लेकिन किसको जानने के लिए तो आगे उन्होंने कहा कि अशब्दम अस्पर्शम अव्यय तथा अरसम नित्यम अगंधवच यत अनाद्यनम महत परम ध्रुवम निचाई तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यती इस पूरे श्लोक में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया ऋषि कहना चाहते हैं कि नाम हम भले ही कुछ भी रख लें किसी वस्तु का लेकिन उसका स्वरूप हमें पता होना चाहिए क्योंकि नाम बदलने से स्वरूप नहीं बदल जाता स्वरूप वस्तु का वही रहता है और हम किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं तो वह कैसा है कहा अशब्दम वह शब्द नहीं है अर्थात कानों से सुन कर के हम उसको नहीं जान सकते अशब्दम हम ये सोचें कि हम ये सुन लें वो सुन लें ये भजन सुन लें ये मंत्र सुन लें ये प्रवचन सुन लें सुन सुन करके हम ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ सकते आप कहेंगे फिर आप भी तो सुना ही रहे हैं सुना रहे हैं ठीक है लेकिन सुना करके ये भी बताया जा रहा है साथ में कि हमें स्वयं उस पर चिंतन करना होगा ये शब्द हमारी सहायता तो करते हैं हमें वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं जैसे यदि हम चाहें कि किसी वस्तु का स्वाद किसी फल का स्वाद दूसरे तक पहुँचाना है उसको अनुभव कराना है और हम सारे दिन बैठ के व्याख्या करते रहें और भले ही उस फल पर किसी ने पीएचडी की हो पूरा एक ग्रंथ लिख दिया हो और पूरा ग्रंथ हम किसी के सामने सुना दें लेकिन क्या उसका स्वाद उसका अनुभव कर पाएगा सुनने वाला नहीं कर सकता बस इतना है कि उस शब्द के माध्यम से हम कुछ कुछ उसके विषय में जान पाते हैं इसी प्रकार से यहाँ भी यमाचार्य कहते हैं कि अशब्दम वह परमात्मा शब्द से जानने योग्य नहीं है अर्थात हमारी इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच पाएंगी आगे कहा अशब्दम अस्पर्शम हम ये सोचें कि छू करके उसका पता लगा लें कैसा है परमात्मा तो त्वचा के माध्यम से भी हम उस ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान सकते अशब्दम अस्पर्शम फिर कहा अरूपम। अर्थात यदि कोई रूप वाली वस्तु हमारे सामने है और हम ये मान बैठे कि यह परमात्मा है ऋषि निषेध करते हैं वह आंखों का विषय भी नहीं है अर्थात उसमें रूप नहीं है और आंख केवल रूप का ग्रहण करती है और रूप परमात्मा में नहीं है रूप रहित है वो इसलिए आंख का भी विषय नहीं है आंख से देख करके भी हम उसको नहीं जान सकते अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम और वह अव्यय है अव्यय कहते हैं जिसमें से कुछ भी व्यय नहीं होता जिसमें से कुछ भी घटता नहीं और जिसमें कुछ बढ़ता नहीं जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता जिसमें कोई परिणाम नहीं होता उसे कहते हैं अव्यय अर्थात ईश्वर जैसा है वैसा ही है वह सदा एक रस रहता है किसी भी काल में किसी भी स्थान में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम उसमें रस भी नहीं है वह हमारी रसना का भी विषय नहीं है हम चख करके भी परमात्मा को नहीं जान सकते धीरे धीरे सारी इंद्रियां आ रही हैं चार इंद्रियां आ चुकी श्रोत्र का विषय नहीं नेत्र का विषय नहीं त्वचा तो का विषय नहीं रचना का विषय नहीं अब कौन सा रह गया नासिका का विषय गंध तथा अरसम नित्यम अगंध वह अगंध गंध वाला भी नहीं है सूंग करके भी हम परमात्मा को नहीं जान सकते युर्वेद के चालीसवें अध्याय में भी जहां मंत्र आता है वहां बताया गया है कि नैनद देवा पूर्वम आपनब अर्थात ये देव ये इंद्रिया उस परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकती तो तथा अरसम नित्यम अगंधव वह नित्य भी है और नित्य का तात्पर्य वह सदा से है सदा रहेगा और उसके जो गुण कर्म स्वभाव हैं वह भी नित्य हैं अर्थात हम ये कहेंगे कभी वह शब्द वाला न हो क्या पता कभी शब्द वाला हो जाए कभी रस वाला हो जाए कभी रूप वाला हो जाए ऐसा भी नहीं क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि परमात्मा जैसा चाहे वैसा अपने को बना लेता है लेकिन ऋषि कह रहे हैं यमाचार्य है कि उसका जो भी स्वरूप है वह सदा वैसा ही रहता है वह नित्य ही रहता है हम ये सोचेंगे हमारे सामने क्या पता किस रूप में आ जाए और आँखों से हमें दर्शन हो जाए उसका तो कहा कि नहीं अगर वह अरूप है तो अरूप ही रहेगा वह कभी भी रूप वाला नहीं हो सकता कभी गंध वाला नहीं हो सकता कभी रस वाला नहीं हो सकता उसके सारे गुण कर्म स्वभाव जैसे हैं सदा वैसे ही रहते हैं तो अरसम नित्यम अगंधव आगे कहा अनादि अनंतम वह अनादि है अनादि का तात्पर्य हम दो प्रकार से लेते हैं एक तो जिसका कोई और छोर नहीं है अर्थात कोई प्रारंभ का भाग नहीं है कि यहां से प्रारंभ हुआ जैसे हम किसी वस्तु को नापते हैं तो एक किनारे से प्रारंभ करके और अंतिम किनारे तक नापते हुए पहुंच जाते हैं लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है अनादि उसका कोई आदि कोई प्रारंभ नहीं है दूसरा अनादि का अर्थ होता है कि जो किसी से बना नहीं है अर्थात जिसका कोई अन्य कारण नहीं है हम संसार की जितनी वस्तुएं देखेंगे प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई मूल कारण हम देखेंगे पता लगाएंगे किससे बना है इसकी मूल सामग्री क्या है लेकिन परमात्मा अनादि है वह स्वरूप से है अपने स्वयं से है किसी वस्तु से बना हुआ नहीं है क्योंकि बनी हुई वस्तु नित्य नहीं हो सकती अगर बनी है तो नष्ट अवश्य ही होगी दूसरा शब्द कहा अनंतम अनंत के भी दो अर्थ जैसे हमने अनादि को कहा कि उसका प्रारंभ का भाग नहीं होता और अनंत कहेंगे उसका अंत का भाग नहीं होता अर्थात हम चाहें कि हम कहीं जैसे जाते हैं यात्रा करते हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक हम देख लेते हैं घूम लेते हैं लेकिन परमात्मा को हम कहें कि यहाँ से हम यात्रा कर रहे हैं और देखें कहां तक है ये तो उसका कोई भी अंत का भाग नहीं होगा और दूसरा अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत अर्थात विनाश नहीं होता जो सदा रहता है और ये दोनों बातें अनादि और अनंत अर्थात जिसका कोई कारण न होना और जिसका विनाश न होना ये दोनों बातें जीवात्मा पर भी घटती हैं जीवात्मा भी अनादि है और अनंत है न ही ये किसी से बना है और न ही कभी इसका विनाश होगा तो अनाद्यनंतम महतः परम संसार में बड़ी से बड़ी कोई भी वस्तु ले लें हम उस बड़ी से बड़ी वस्तु से भी वह परे है अर्थात उससे भी बड़ा है महतः परम जितने भी बड़े से बड़े पदार्थ हैं महान से भी महान महतो महियान वह महतः परम और ध्रुवम ध्रुव किसे कहते हैं स्थिर जिसमें हिलना डुलना नहीं होता अर्थात क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और हिलने डुलने का धर्म हिलने डुलने की क्रिया ये उस वस्तु में होती है जो किसी एक स्थान पर हो और दूसरे स्थान पर न हो अर्थात कहीं खाली जगह मिले तब हिलना डुलना होता है जैसे किसी कंपार्टमेंट में रेलवे रेल के और हम देखें बहुत भीड़ हो रही है वहां हम भी घुस गए और हम दूसरों को बता रहे हैं कि हम इतनी भीड़ में घुस गए कि वहां हिल तक नहीं पाए क्यों नहीं हिल पाए क्योंकि जगह ही नहीं थी खाली जगह ही नहीं मिल रही थी ऐसा ही परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण से कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो न हो तो उसमें कैसे हिलेगा वो वो जितना है जहां तक है वहां तक सदा वैसा ही है कूटस्थ है नित्य है ध्रुव है अनाद्यन महत परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्य निचाय निश्चय से उसको जानकर अर्थात नचिकेता को यमाचार्य बता रहे हैं कि निश्चय पूर्वक उसको जानकर जब जान लेता है व्यक्ति तो मृत्यु मुखात प्रमुचते मृत्यु के मुख से छूट जाता है और हम यही तो मंत्र बोलते हैं त्र्यम्बकम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर् मुख्यीय मृत्यु से मुझे छुड़ा दे अर्थात दुखों से मेरी निवृत्ति कर दे यही प्रार्थना करते हैं हम सब और नचिकेता ने भी यही जिज्ञासा प्रकट की थी यमाचार्य के सामने मृत्यु के सामने कि मृत्यु के बाद क्या होता है अर्थात ये जीवात्मा रहता भी या नहीं रहता और मुझे मृत्यु नहीं चाहिए तो यमाचार्य कह रहे हैं कि उसको बिना जाने हम मृत्यु से नहीं छूट सकते और यजुर्वेद का इकतीसवां अध्याय उसमें भी मंत्र आता है वेदा पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात तम एवं विदिवा अति मृत्युम एति स्पष्ट घोषणा कर रहा है परमात्मा कि मुझको जान कर ही अर्थात उस परमात्मा को जान कर ही मृत्यु से हम पार जा सकते हैं वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते हम तभी मृत्यु से छूट सकते हैं जब उसको निश्चय से जान लें आगे इस वल्ली का समापन करते हुए यमाचार्य कह रहे हैं कि नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त श्रुवा च मेधावी ब्रह्मलोके महियते। अर्थात नचिकेता को जो उपदेश यमाचार्य ने दिया है इस उपाख्यान को नाचिकेतम उपाख्यानम नचिकेता को दिया गया उपाख्यान व्याख्यान उपदेश मृत्यु प्रोक्तम सनातनम मृत्यु के द्वारा कहा हुआ अर्थात यमाचार्य के द्वारा कहा हुआ और कैसा उपाख्यान सनातनम जो सदा से चला आ रहा है अन्य ऋषि भी जिसका ऐसा ही निर्देश उपदेश करते चले आ रहे हैं यमाचार्य कह रहे हैं मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ नचिकेता के लिए प्रारंभ से ही प्राचीन काल से ही सनातन काल से यही सारे उपदेश अन्य ऋषि भी देते चले आ रहे हैं मैंने भी वही बताया है उक्वा श्रुत्वाच मेधावी इस उपाख्यान को कहकर दूसरों को बताकर और दूसरों के द्वारा कहने से हमारे द्वारा सुनने पर उक्वा श्रुत्वाच मेधावी लेकिन मेधावी होना चाहिए सुनने वाला यदि मेधावी नहीं है तो कहने वाले ने तो सारा कह दिया और मेधावी न होने से हम उसको ग्रहण ही नहीं कर पाए तो ऐसा भी न हो अर्थात मेधावी पुरुष इसको सुनकर ब्रह्मलोके महियते, इस परमात्मा के लोक में उस परमात्मा की महिमा को प्राप्त कर लेता है उसके आनंद को ग्रहण कर लेता है अंत में कहा यह इमम परमम गुहियम श्रावयेत ब्रह्म संसदी प्रयतः श्राद्ध काले तदानय कल्पते तदान्याय कल्पते अर्थात य इमं गुहियम यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है आध्यात्मिक उपदेश है जो कि परम गुहिय है अर्थात् अत्यंत गूढ़ है रहस्यमय है परम गुहियम श्रावयेत ब्रह्म संसदी ज्ञानी पुरुषों की संसद में ज्ञानी पुरुषों की सभा में जो इसको सुनाता है बताता है बोलता है दूसरों को बताता है श्रावयत ब्रह्म संसदी प्रयतः श्राद्ध कालेवा प्रयतः वह प्रयाण करते समय संसार से यदि प्रयाण कर रहा है अथवा श्राद्ध काले जो सत्य को प्राप्त करने के जितने भी कर्म कर रहा है उस अवस्था में वह तदानंत्याय कल्पते उस अनंतता को प्राप्त तो कर लेता है अनंतता को प्राप्त तो करने का तात्पर्य हम हैं तो अनंत ही लेकिन बार बार मृत्यु के मुख में जाने से हम अपने को विनाशी मानने लगते हैं हम नष्ट हो रहे हैं हम मर रहे हैं ऐसा अपने को समझते हैं लेकिन जब मृत्यु के मुख से हम छूट जाते हैं तो हमें लगता है हम तो सदा रहने वाले हैं, हैं वास्तव में सदा रहने वाले ही लेकिन ज्ञान कब होता है जब मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं तो उस अवस्था में हमें अपनी अनंतता का बोध होता है तदानंत्याय कल्पते उस अवस्था में हम अपनी अनंतता को जान लेते हैं तो इस तरह से ये कठोपनिषद का आधा भाग अर्थात तीन वल्ली पूरी हो चुकी हैं आगे चार पाँच और छ ये और हैं आगे फिर देखेंगे आज यहीं विराम लेते हैं ओम शम